मंत्र पाठ सहना सहनौ भूनो सह वीर परेजस्वीधीत मिदा वही ओ, शांति है, शांति है, शांति है। नमस्ते जी आपका इस अच्छा पाठ में स्वागत है हमने कल आपको जो बताया था कि ईश्वर के संबंध में की ईश्वर क्या है तो बताया था कि क्लेश कर्म विपाक और जो आशय से अपराष्ट है राग अविद्याशल और कर्म कुशल और अकुशल जो कर्म है और विपाक उसका जो फल है सुख दुख और आश है उसके अनुरूप जो वासना है उनसे जो अपरा मृष्ट रहित है उस पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है और साथ साथ बताया था कि जो क्लेश इत्यादि है क्लेश कर्म विपाक आशय इत्यादि जो है ये मन में वर्तमान होते हैं और इस के फल का जो है भोगने वाला आत्मा होता है इसलिए उसके ऊपर हम कह रहे थे पुरुष में ये वर्तमान है परंतु तो वास्तव में अविद्या इत्यादि जो क्लेश है ये मन में होता है जी। और साथ साथ हमने आपको ये बताया था कि जो है भाई क्लेश कर्म विपाक और आशय से जो रहित है वो तो जो कैवल्य को जिसने प्राप्त कर लिया है वो भी है और प्रकृति लीन नामक जो योगी है जो प्रकृति मैंने भव प्रत्याक और संप्रदाय समाधि को जिसने प्राप्त कर लिया हुआ है वह दो तरीके का जो योगी होता है दो तरीके का जो देवता होते हैं, एक होता है विदेह नामक देव और दूसरा प्रकृति ले नामक देव तो वो जो प्रकृति लीन वाले जो योगी हैं, वो भी जिस समय समाधि अवस्था में रहते हैं, तो उस समय क्लेश कर्म विपाक और आशय से रहित होते हैं और वह कैवल्य के समान अनुभव करते हैं तो परंतु जब फिर समाधि से सामान्य दशा में आते हैं तो फिर वह सामान्य वृत्ति सारुप्य वृत्ति के स्वरूप हो जाते हैं और तो उसके भी जो है उत्तर जो है उसमें भी जो है उस अवस्था में प्रख श्री नामक योगी है उसमें क्लेश कर्म विचारी जो है सताते नहीं है इससे रहित है तो इसको ईश्वर माने तो बोलते नहीं ये सब ईश्वर नहीं है बहुत सारे केवली हैं जो कैबल को प्राप्त किए हुए हैं, वे जो है तीन बंधनों को छेदन करके कैबल को प्राप्त किए हैं और जो तीन बंधन है तीन बंधन क्या है बताइए जी उत्तम मध्यम और तम और... नहीं तीन बंधन क्या है आत्मा बंधन में बंधता है ना जी हाँ जी तो आत्मा क्या चीज से बंधा हुआ है आ, अपने कर्मों से कर्मों के फल के फल से आ, और आ, आ, कर्म और कर्म ज्ञानता से हाँ जी ज्ञानता से भी भरा हुआ है तीन बंधन क्या है तो आपने एक, जब मुक्ति को प्राप्त करता है तो ये तीनों बंधनों को छेद देता है तीनों बंधनों को छिन्न भिन्न करके समाप्त करके फिर कई कर बल्ले को प्राप्त करता है तो वो तीन बंधन क्या है आ, उसके संस्कार जो हैं दुख सुख वासना यहाँ ये नहीं है जो त्रिक है तीन त्रिक समुदाय है वो तो है नीन बंधन मान बंधन हुआ जिससे आत्मा बंधता है जाति आयु जिस, भोग जिसके कारण बंधता है सत्व रजस और बंधता है यदि शरीर में यदि सत्व रजस और तमक और जो जाति आयु तो रजस और तीन जो गुण है जी। इन गुण के आधार पर ना जब इस गुण के भसी भूत जब आत्मा हो जाता है तो बंध जाता है ना जी हाँ जी वही अच्छा ये तीन इस मैने सप् रजस तमस जो तीन बंधन है मैंने तीन जो है गुण और इससे बना हुआ जो ये शरीर है ये शरीर सप्त से बना हुआ है ना जी हाँ जी तो सप्त रजस्तमस से बना हुआ ये ये शरीर है तो ये शरीर में आत्मा भी बंधा हुआ है आत्मा कहाँ बंधा हुआ है आत्मा कहाँ है इस शरीर में है ना जी हाँ जी शरीर में वो तो आप तो कहाँ है एक... आप एक आप कहाँ पर पर बंधे हुए हैं एक देशी शरीर में बंधा हुआ है जी तो ये जो आप जो है शरीर में बंधे हुए हैं हम शरीर में बंधे हुए आत्मा जो है वह शरीर में बंधा हुआ है हाँ जी तो किस शरीर में शरीर कितने प्रकार के है अच्छा अच्छा उस रूप में आप पूछते हैं सूक्ष्म शरीर सूर शरीर और कारण शरीर कारण शरीर तो ये स्थूल, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जो है इसी में तो आत्मा बंधा हुआ है ना हाँ जी है, हाँ जी ठीक है हाँ जी तो इसीलिए ये तीन बंधन क्या हुआ है स्थूल सूक्ष्म और कारण अच्छा अच्छा आप इस रूप में समझे नहीं समझ गया समझ गया जी अच्छा तीन जो बंधन है ये स्थूल शरीर सूक्ष्म बंधन मतलब जैसे कोई जेल में बंधा हुआ हुआ जाता है तो जैसे तीन दीवारों के बीच में कोई हो ऐसा बहुत खतरनाक व्यक्ति उसको जो है भीतर रखा जाता है तो ऐसे ही ये जो है आत्मा तीन शरीरों के बीच में बंधा हुआ है उसके अंदर जो दीवार है आत्मा अंदर में है उसके बाहर है कारण शरीर सतरजस्तम उसके बाहर है सूक्ष्म शरीर जो अठारह तत्व है मन से लेकर के और तनमात्रा तक और उसके आगे का जो दीवार है स्थूल शरीर है तो सतस्तमस से जो तीन बंधन है कारण जो शरीर है इसको यदि व्यक्ति समाप्त कर देगा तो स्थूल शरीर भी समाप्त हो जाएगा कारण शरीर भी क्या बोलते है सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाएगा हो जाएगा ना जी हाँ जी तो यह तीन जो बंधन है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर इनको भेद करके इनको छेद करके कई बल्ले को प्राप्त करो तीन बंधनानी का मतलब ये हुआ कि तीन बंधनों को समझ गए आप नहीं आप समझिए हाँ जी तीन बंधन क्या है शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर कारण शरीर और दूसरी तरफ से क्योंकि तीन ये तो है ही और साथ जो जो के न हाँ जी सत, सत्व हो गया रजस हो गया तमस हो गया शरीर है नी ये भी तो तो आत्मा तो का शरीर है ना जी हाँ जी सतरज तमस तो इसको भी छेदन करता है इसको छेदन किए बिना व्यक्ति स्थूल शरीर को तो समाप्त भी कर दे परंतु तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को तो नहीं समाप्त कर सकता क्योंकि वो तो साधना है स्थूल शरीर को तो व्यक्ति विष खा करके भी समाप्त कर दे परंतु तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को नहीं समाप्त कर सकता फिर उसको स्थूल शरीर धारण करना पड़ेगा तो इसीलिए स्थूल शरीर की अपेक्षा हमें सूक्ष्म शरीर को कैसे समाप्त करना है और कारण शरीर को कैसे समाप्त करना है माने गुण का जो अधिकार है गुण जो सत्र है उनका क्या अधिकार है <coughs> उनका अधिकार है सूक्ष्म शरीर को बनाना हाँ जी और उनका अधिकार है स्थूल शरीर को बनाना समझिए हाँ जी जैसे आप डॉक्टर हैं, आप जब काम करते हैं, तो आपका क्या अधिकार था बोलिए मेरी एजुकेशन क्या लीजिए आपको पढ़ाने का जैसे आप पढ़ाते थे तो आपका एजुकेशन शिक्षा देने का अधिकार था ना हाँ जी तो आपका अधिकार हुआ शिक्षा को प्रारंभ उस संबंधी जिसके लिए आप काम कर रहे हैं जिस जो अधिकार आपको जिस चीज के अधिकारी है तो उस कार्य को प्रारंभ करना हुआ अधिकार है अच्छा अच्छा नहीं है जी हाँ जी तो ऐसे ही गुण का क्या अधिकार है गुण का जो कार्य है गुण का कार्य का प्रारंभ होना ही तो गुण का अधिकार है ना? तो गुण का कार्य है सत्वतमस का, का कार्य है सृष्टि का बनाना बुद्धि क्योंकि सत्वतमस से ही तो बुद्धि बनती है कि नहीं बनती है महात हाँ, सतर्द से ही अहंकार भी बनता है सबका मूल तो है। जी। हैतमस से बुद्धि बनी सतमस अहंकार बना स्वतर से बने इंद्रिया बने और शत समय से मन बना सतर समझ से तन मात्रा बना शतमस से जो है पृथ्वी जलग् वायु आकाश का परमाणु बना और पृथ्वी जलग् वायु आकाश के परमाणु के संघात से ये पृथ्वी जल इत्यादि सब बने हुए हैं जो स्थूल रूप में समझे की नहीं जी ये समझ गया हाँ जी तो तो जब तक गुण का जो अधिकार है उसको ही नहीं समाप्त कर दिया जाए आपको वृक्ष को सुखाना है तो क्या करना पड़ेगा उसका बीज खत्म कर दीजिए। वृक्ष को सुखाने के लिए उसके जड़ को समाप्त कर दीजिए। हाँ, हाँ, जड़ को आप जी। आप यदि डाली को ब्रांच को काटेंगे तो उसे तो वृक्ष सूखना नहीं है वो तो आप जब उसके जड़ को ही समाप्त कर देंगे तो वृक्ष अपने आप सूख जाएगा कि नहीं हाँ जी ठीक है जी भले वह कितना भी खड़ा हो और नीचे ही नीचे आप खोद करके वृक्ष को काट जड़ को काट दीजिए ऐसे ही ये जो स्थूल शरीर है सूक्ष्म शरीर है उसका जड़ क्या है ये जो मन बुद्धि इत्यादि उसका जड़ क्या है सब समझ समय कारण हाँ जी तो उसको ही यदि समाप्त कर दें हम योग के माध्यम से तो फिर बंधन से भर जाएंगे कि नहीं हाँ जी तो वही बंधन का कारण है और स्थूल शरीर सूक्ष्म सूक्ष्मी बंधन का कारण है तो स्त्रीणी बंधनानी के दो तरीके से आप लेंगे एक तो सप्रजस्त सम हो गया मूलतः वो हो गया मोटे रूप में स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर बंधा हुआ है जीवात्मा जब वह योग के माध्यम से मेडिटेशन के वायरा की प्राप्त करके असंप्रज्ञान समाधि प्राप्त करता है उपाय नामक संप्रज्ञान समाधि और उससे जब तीन प्रकार के बंधनों को और जीते जी तब तक सत्य के बंधनों को समाप्त नहीं करता तब तक वह मुक्ति को प्राप्त नहीं करता तो तीनों बंधनों को छेद करके और फिर जो है वह कैबल्य को प्राप्त करता है कैबल्य समझ गए हाँ तो दुख का कारण तो बंधन है बंधन के कारण ही व्यक्ति को दुख होता है तो बंधन ही समाप्त होगा तो सुख की सुख हुआ कि नहीं हाँ जी उसके अंदर अविद्या रही उसके अंदर कर्म रहा उसके अंदर कुछ विपाक रहा उसके अंदर आशा रहा नहीं कुछ भी नहीं रहा तो वो भी जो है ईश्वर कलाएंगे क्या तो बोलते नहीं वो भी वो ईश्वर नहीं कहलाएंगे कभी भी ईश्वर नहीं कहलाएंगे तो दोनों प्रकार के जो जिसने मुक्ति, मुक्त जीवात्मा है वो भी ईश्वर नहीं कहलाते नूतो न भावी उसके साथ सब न प्रति वाले का भी तो ये कृ निबंध का मतलब समझिएगा और एक और चीज है कि, कि हमने जो बताया था ये इसके दूसरे तरीके से जो अर्थ कहा गया वो अध्यात्मिक रूप में दुख ना वो तो ठीक है वो भी तो है ही दुख तो बनना दुख हो ही रहा है वो भी तो दुख के कारण फिर व्यक्ति बनता जाता है ना जी हाँ जी वो तो है ही सूक्ष्म रूप में तो जो था वो आपको हमने बता दिया और यहाँ पर हाँ और यहाँ पर जो है ये जो बता रहे थे कि भाई त्रास है दोस्त की जो बोल रहे हैं कि ईश्वर का जो शाश्वतिक उत्कर्ष है उसमें क्या निमित्त है पहले था फिर कि... तो उसमें निमित्त है शास्त्र शास्त्र का निमित्त क्या है तो तत्व उसमें कहा था कि एकत्र शास्त्र, शास्त्रोत्कर्ष यो ईश्वर सत्व तो ईश्वर सत्य मतलब ईश्वर रूपी तत्व में सत्व का अर्थ ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं दूसरा ईश्वर के ज्ञान में सत्व का अर्थ ज्ञान भी मैंने बताया था जी। दोनों अर्थ हो जाएगा दोनों तरह घट जाता है कि भाई ईश्वर रूपी तत्व में विद्यमान शास्त्र और उसकी उत्कर्षता श्रेष्ठता उत्कर्ष का अर्थ बोल रहे जी उत्कर्ष बोले उत्तमता श्रेष्ठता तो शास्त्र उसकी जो उत्कर्षता क्या उत्कर्षता है सदा ही सदा मुक्तत्व सदामुक्तत्व की और ईश्वरत्व ये जो उत्कर्षता है तो ईश्वर में ये वर्तमान है तो ईश्वर तो में वर्तमान सदामुक्तत्व सदा ईश्वरत्व सदा मैंने सदा ही मुक्त है सदा ही ईश्वर है ये और शास्त्र वेद ये दोनों ईश्वर में वर्तमान जो है वो उसका अनादि संबंध है और अनावी संबंध होने के कारण ही वह सदा ही मुक्त होता है सदा ही इस पर होता है समझे हाँ जी <coughs> और एक और जो है नवम इदम अस्तु पुराणम इदमस्तु अस्तु इतिए एक सिद्ध इतर से प्रकाम्य विघाता प्रसम इसकी भी जो है इस पर भी मतलब मैंने फिर विचारा तो यह है कि जो द्वयो तुल्य जो मन समान जो दो पदार्थ हैं, जैसे मान लीजिए कि आप बाजार में कोई चीज खरीदने के लिए गए जैसे आप बाजार में अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीदने के लिए गए सपोज दैट और आपके सामने एक ही प्रकार का एक ही रंग का साड़ी दे दिया सामने में आपको तो अब जो आपको साड़ी पसंद आ गया तो जो साड़ी जो पसंद आ गया तो अब मन में तो है एक साथ दोनों के दोनों अर्थ के प्रति इच्छा है कामना है परंतु दोनों में से तो कोई एक ही लेना है ना हाँ जी तो ये करें एक ही समय में एक ही काल में आपको जो है दोनों पदार्थ जो दो जो पदार्थ है उनमें एक साथ कामित जो अर्थ है एक साथ युगपत बने एक साथ जो इच्छित जो अर्थ है इन दोनों में आपका भी मन चला गया है कि दोनों आपको पसंद आ गया है सारी समझ गए जी तो दोनों पसंद आ गया परंतु तो दोनों में से कोई एक लेना है दो नहीं लेना है दो की आवश्यकता नहीं है एक की आवश्यकता है एक लेना है तो एक जो लेना है तो उन दोनों में से फिर आप विचारेंगे ना कि भाई इसमें से कौन अच्छा है सबसे अच्छा है और ऐसा विचार करके जिसको आप ग्रहण कर लेते हैं तो दूसरे में दूसरे के प्रति आपकी इच्छा समाप्त हो जाती है कि नहीं हां जी तो जब इच्छा जब समाप्त हो गई तो आपने जिस साड़ी को अपने हाथ में लिया उसकी अपेक्षा से स्वतः ही उसमें न्यूनता सिद्ध हो गयी की नहीं हाँ जी हो गई ना उसी बात को यहाँ पर कह करो तुल्योह एक मन तुल्य दो पदार्थों में एक साथ कामित जो अर्थ है एक साथ जो हम चाह रहे हैं अर्थ को दोनों माने माने उस अर्थ को उस अर्थ में उस अर्थ उस अर्थों में जो एक में उन दोनों अर्थों जो है उस अर्थों के मध्य में जो है एक में जो है उस एक में नवम इदम ये नया है ये पुराना है या नवम कार्क दूसरी तरह से भी करते हैं ये पहला है ये बाद का है पहले ये बना हुआ है ये बाद का बना हुआ है तो एक ही फैक्ट्री में तो पहले जो बना हुआ है वो और बाद का बना हुआ है वो तो बाद वाले जो है नया ज्यादा होगा कुछ तो लोग उसको आप ग्रहण कर लेंगे पुराना को छोड़ देंगे ऐसे ही यहाँ पर जो समझा रहे हैं एक तो ऐश्वर्य जो है व्यक्ति का दुनिया का जो ऐश्वर्य है आ? जिसके पास बहुत धन धान्य सुख समृद्धि सब कुछ है बल है विद्या है सब कुछ है और दूसरी तरफ ईश्वर का ऐश्वर्य है तो जब आप दोनों ये ऐश्वर्य के पास आप जाते हैं लेने के लिए आपके सामने एक संसार का भी ऐश्वर्य है एक ईश्वर का भी ऐश्वर्य है तो इसमें जब आप चयन करेंगे एक साथ भाई ये भी ऐश्वर्य है ये भी ऐश्वर्य दोनों के प्रति आपका मन दौड़ गया परंतु उसमें से यदि आपको ऐश्वर्य को लेना होगा तो उस ऐश्वर्य को लेंगे ना कि जो सबसे अधिक हो सबका सबसे अच्छा हो तो वह ईश्वर का ऐश्वर्य सबसे अच्छा है सबसे अधिक है उसके ईश्वर के सामने संसार का ऐश्वर्य फीका है, है न जी हाँ जी तो इसलिए कहना कि ये पहला है ये बाद का है ये श्रेष्ठ है ये श्रेष्ठ नहीं है ये नवीन है ये पुराना है ऐसा जब मन में सोचते हैं कि नवम इदम अस्तु ये नया है पुरानम इधम अस्तु ये पुरान है तो सिद्ध एक के सिद्ध हो जाने पर कि एक, एक नवीन है ये पुराना है तो एक जब सिद्ध हो गया और उसको जब हमने ले, ले लिया तो इस तरह से प्रकाम्य विघाता इतर जो है उसके प्रकाम्य की उत्तमता की श्रेष्ठता की या प्रका मानी इच्छा की विघातात्त विखात हो गया हनन हो गया है तो ऊनत्म प्रसक्तम अहन होने से उनत्व जो है न्यूनता जो है वह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है प्रसक्त हो जाता है प्राप्त हो जाता है समझ गए इसलिए कह रहे कि द्वयो तुल्यो तुल्य दोनों अर्थों में एक साथ कामितार्थ कामित अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है एक साथ नहीं होती है क्यों क्योंकि दोनों एक दूसरे से विरुद्ध है एक को आपने अच्छा माना तो दूसरा उसके अपेक्षा से अच्छा नहीं है दूसरी अपेक्षा एक की अपेक्षा दूसरा अच्छा नहीं है तो इसीलिए एक साथ क्योंकि दोनों आपस में विरोधी है इसलिए तुल्य समान तुल्य एक जैसे समान पदार्थों में एक साथ यदि आपको अर्थ कामित हो तो उनमें से माने एक कामित अर्थ में की प्राप्ति नहीं होती है तुल्य माने दो तुल्य जो है तुल्य जो पदार्थ है उस तुल्य पदार्थ के एक साथ कामित अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है तो क्योंकि अर्थ से विरुद्ध बिर्द, अर्थ के विरुद्ध होने से ऐसा है इसे यसे बिनिर, मुक्तम इसलिए जिसका जिसका साम्य और अतिशय विनिर्मुक्तम साम्य और अतिशय अतिशय से मैने समानता की उसके समानता या उससे अधिक इत्यादि ईश्वर का ऐश्वर्य से अधिक ये है या इसके समान है इत्यादि इस, इस से जो है जिसके पास वह ही ईश्वर है अस पुरुष विशेष और वही पुरुष विशेष है जो कुछ मुझे शंका थी कि मुझे लगा कि आप ये मैं आपको स्पष्ट नहीं कर पाया हूँ तो उसको मैं अभी स्पष्ट कर दिया समझ में आया जी आगे अब आगे है पच्चीसवा नंबर सूत्र हाँ तरह निरति स्वयं सर्वज बीजम क्या है जी हाँ जी उसमें वो था था उसके का तो है किंचा। और भी हाँ जी। किंच का अर्थ है और भी किम का अर्थ क्या है और भी। किंच ईश्वर जो है उसकी और किसे कहते हैं ईश्वर क्या है ईश्वर किसे कहते हैं उसमें तो क्लेश कर्म पाठ पुरुष है परंतु दूसरा भी ये बता रहे है और भी है ईश्वर के स्वरूप ईश्वर किसे कहते हैं तो बोल उसमें बता रहे हैं किंच परंतु मैं जो व्याख्या मैंने जो विचार किया है पहले वो अपना विचार मैं आपको बता दू उसके बाद ये वाला विचार कीजिएगा मैं बताऊंगा ये देखिए मुझे जो संगति लगी है इस रूप में कि मूल सूत्र को देखिए व्याख्या को नहीं क्लेश कर्म विपाक आशय पुरुष विशेष है ईश्वर बोलते क्लेश कर्म विपाक और आशयों से रहित तो जो पुरुष विशेष है वह ईश्वर है तो यहाँ पर प्रश्न अवतरणी मेरे मेरा ये विचार है वो ध्यान रखिएगा मैं अपने विचार से मुझे जो लगा संगति वो मैं आपको समझा रहा हूँ तो यहां पर अब का ये होना चाहिए मेरे दृष्टि में कि भाई क्लेश कर्म विपाक और आशय से रहित पुरुष विशेष ईश्वर है तो भाई उस पुरुष विशेष के अंदर क्लेश कर्म विपाक और आशय क्यों नहीं होता क्यों नहीं होता वह क्लेश से युक्त क्यों नहीं है वह कर्म से युक्त क्यों नहीं है वह विपाक से युक्त क्यों नहीं है वह वा आशय वासना से युक्त क्यों नहीं है तो इसके उत्तर में है कि तत्र तत्व स्वयं सर्वज्ञ भी इसलिए नहीं है वह अविद्यादि जो क्लेश और कर्म विपाक शुभ अभ शुब कर्म और विपाक उसके जो फल है और तदनूप जो वासना है इनसे युक्त इसलिए नहीं है वह ईश्वर क्योंकि तत्र मने उस ईश्वर में तत्र मैने क्या जी उस है ईश्वर में हां जी उस ईश्वर में सर्वज्ञ बीजम सर्वज्ञ सब कुछ जो जानने वाला का जो कारण है सर्वज्ञ को सर्वज्ञ किसको कहते हैं जी जो सब कुछ ज्ञान सर्वम जाना सर्वम जानाती थी सर्वज्ञ तो सर्वम जानाती थी सर्वज्ञ हने सर्वज बीजम थी सर्वज्ञ बीजम सर्वज से बीजमिति सर्वज्ञ बीजम तो सब कुछ जानने वाला सब कुछ का मतलब तो यहाँ पर सब का मतलब ये ले लीजिएगा ये ले लीजिएगा कि सब कुछ जानने वाले का मतलब है कि भाई अधिक से अधिक जानने वाला क्योंकि तो आप यदि संस्कृत में पढ़ेंगे तो सर्व सर्व सर्वे ऐसा स्वरूप चलता है रूप चलता है सर्व शब्द सर्व नाम का तो सर्व भी सबको कहते हैं सर्वे भी हो गया दो प्रकार का सब दो सब और सर्वे मैंने बहुत सारे सब तो यहाँ पर पांच व्यक्ति का एक ग्रुप है वो भी सब हो गया अब पांच पांच व्यक्ति का दो ग्रुप है वो सर्व हो गया और पांच पांच व्यक्ति का तीन ग्रुप है वो सर्वे हो गया समझे जी? हाँ जी तो ऐसे ही सबको जानने वाला तो सबको जानने वाला जो भी व्यक्ति है उसका उसका बीज क्या है बोलिए जी आप यदि मान लीजिए सर्वज्ञ है सर्वज्ञ का मतलब उस रूप में सर्वज्ञ लीजिएगा इस रूप में सर्वज्ञ लीजिएगा कि अधिक से अधिक जानने वाला सर्वज्ञ का क्या अर्थ लेंगे जी अधिक से अधिक जानने वाला सब अधिक से अधिक लोक व्यवहार में कह देते हैं ना जी भाई तो सरवज है ये तो तीनों कालो को जानता है देखो भूत को भी जानता है वर्तमान को भी जानता है भविष्य को भी जानता है तो ये जो सरवज्ञ है जब लेकिन योगी को भी सर्वज्ञ कह दिया जाता है योगी को सर्वज्ञ इसलिए कह दिया जाता है कि आगे आप में धन पढ़ेंगे क्योंकि जब वह असंप्रज्ञान समाधि को प्राप्त कर लेता है उपाय करते नमक असंप्रज्ञात समाधि को वह ईश्वर के साथ उसका जब रिश्ता हो जाता है तो ईश्वर के कुछ ही गुण है जो उसके अंदर नहीं आता है वह जो कुछ गुण उसके अंदर नहीं आता है वही आत्मा और जीवा परमात्मा का भेद करता है परंतु अधिक से अधिक 90 परसेंट जो है ईश्वर के गुण उस व्यक्ति के अंदर आ जाता है दस ही परसेंट है समझ लीजिए कि नहीं आता है तो जब अधिक से अधिक व्यक्ति के अंदर गुण आ गया बहुत बहुत अधिक जानने लग गया तो लोग क्या कहने लग, लग जाते हैं कि ये सर्वज है कहने लग जाते हैं कि नहीं तो उस रूप में यदि किसी ऋषि के लिए सर्वज्ञ शब्द आए या कहीं पर भी ये शब्द आए पौराणिक इत्यादि में भी यदि कोई आए कि ये सर्वज्ञ थे तो वैदिक धर्म वाले को सर्वज्य का अर्थ वो सर्वज्ञ नहीं करना चाहिए जो ईश्वर का सर्वज्ञ जो है ईश्वर जो सर्वज्ञ है तो सर्वज्ञ का मतलब हुआ कि सब कुछ जानने वाला सब कुछ जानने वाले का मतलब की अधिक से अधिक जानने वाला तो उसका बीज क्या है जी सब कुछ जानने वाले का कारण क्या है ज्ञान है ना जी जी ज्ञान जी माने ज्ञान ही के कारण वह सर्वजी बना है ना ज्ञान ही के कारण तो वह बहुत जानने वाला बना है ना जी जी, सर्व का मतलब बहुत अर्थ ले लीजिए यहाँ पर बहु माने मैंने बहुजी का मतलब क्या अर्थ ले लेंगे जी बहु ज्ञान बहुज ये मेरी व्याख्या है और इस पर और आप विचार कीजिएगा क्योंकि मुझे संगति ठीक लग रही है इसलिए मैं बोल रहा हूँ तो सर्वज्ञ जो है बहुज्ञ सर्वज्ञ का मतलब है बहुज्ञ तो बहुज्ञ जो है बहुत कुछ जानने वाला जो है उस बहुत कुछ जानने वाले का हेतु है कारण है ज्ञान उस ज्ञान के कारण ही वो बहुत कुछ जान रहा है अपेक्षाकृत कोई कम है कम जानता है उसकी अपेक्षा से वह अधिक जानता, जानता है उसकी अपेक्षा से दूसरे अधिक जानता है उसकी अपेक्षा से वो दूसरे अधिक जानता है उसके अपेक्षा से अधिक दूसरे अधिक जानता है तो कहने का ज्ञान जो है वह सर्वज्ञ माने बहुज्ञ का बीज है समझे जी बहुज्ञ का जो बीज है वह ज्ञान है तो वह जो ज्ञान है सर्वज्ञ का जो बीज ज्ञान है वह उस ईश्वर में निरतिशय है उसमें वह सर्वाधिक है सबसे अधिक है उससे अधिक है ही नहीं समझ गया जी समझ गया निर मेर, निरअिशय का मतलब क्या हुआ जी मन अतिशय अधिक रहते ये नहीं कह सकते कि ये इतना अधिक है इतना अधिक है इतना नहीं।, नहीं। उसमें अतिशय नहीं होता कि ये इतना अधिक है वह सब जितने भी संसार में जो ऐश्वर्य है जितने भी जो है ज्ञान है उन सभी ज्ञान में सबसे अधिक ज्ञान सबसे अधिक ज्ञान वह जो है उस ईश्वर में है इसलिए सर्वज निरतिश मतलब हुआ भाव हुआ निरतिशय का सर्वाधिक ज्ञान सबसे अधिक ज्ञान मने जिसके बाद और कोई ज्ञान हो कोई ही नहीं सकता उनको कहते हैं निरतिशय तो उस सर्वज्ञ का जो बीज है सब कुछ जानने का जो बीज है सब कुछ जानने वाले बहुत अधिक से अधिक पदार्थों को जानने वाले का बीज है वह ज्ञान और वह ज्ञान जिसमें उस परमात्मा में सबसे अधिक है निरतिशय है।, है तो जिससे अतिशय समाप्त हो गया हुआ है निर्गत अतिशय यशमा जिससे अतिशय समाप्त हो गया कि अतिशय अतिशयन इससे अधिक है ऐसा ऐसा समाप्त हो गया सर्वाधिक ज्ञान उस परमात्मा में है इसीलिए उस सर्वज्ञता के कारण उस परमात्मा में सर्वज्ञ मान वह परमात्मा के अंदर सर्वाधिक ज्ञान है ज्ञान की पराकाष्ठा है ज्ञान की अंतिम सीमा है चरम सीमा है ज्ञान की काष्ठा प्राप्ति है तो इसीलिए वह परमात्मा अविद्या, राग, द्वेष, अभरिवेश कर्म विपाक आशय इत्यादि के बंधन में नहीं बनता इत्यादि से युक्त नहीं होता और इनसे युक्त नहीं होता इसलिए फिर उसको शरीर ग्रहण नहीं करना पड़ता जन्म नहीं लेना पड़ता हाँ तो मैंने इसको उस पिछले वाले सूत्र के साथ इस सूत्र की तरीके संगति लगाई है क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे शब्द ये नहीं बता रहा है सीधे शब्द तो बता रहा है कि उसमें सर्वज्ञता का बीज सर्वज्ञ जो है बहुज्ञ का जो बीज ज्ञान है वह सर्वाधिक है उससे अधिक और किसी में नहीं है सर्वाधिक है ये हुआ भाई सर्वाधिक हुआ तो इससे लाभ क्या हुआ इससे ये लाभ हुआ कि भाई वो कभी बंधन में नहीं बनता हम लोग के अंदर जो ज्ञान है वो सर्वाधिक ज्ञान नहीं है मनुष्य के अंदर सर्वाधिक ज्ञान नहीं है माने सर्वज्ञता नहीं है इसीलिए हम लोग बंधन में फंस जाते हैं परंतु तो ईश्वर में सर्वज्ञता का जो बीज है सर्वज्ञ का जो बीज है वह सर्वाधिक है इसलिए वह अभिद्या इत्यादि में नहीं फंसता समझे हाँ जी। परंतु यहाँ पर महर्षि वेद व्यास जी ये चिंता के द्वारा करें और भी माने पीछे जो ईश्वर की जो विशेषता बताई है कि क्लेश कर्म विपाक आशय से जो रहित पुरुष विशेष है वह ईश्वर है तो ये पुरुष पुरुषों की माने पुरुष विशेष जो ईश्वर है उसकी विशेषता बताई है कि उसके अंदर क्लेश नहीं उसके अंदर कर्म नहीं शुभ शुभ कर्म नहीं उसके अंदर विपाक नहीं उसके अंदर आशय नहीं इत्यादि जो बताई है तो और भी ईश्वर की विशेषता है यह हो गया मतलब संगति लगी यहाँ पर तो वेद्यास जी इस रूप में संगति लगा रहे हैं कि और भी जो पुरुष विशेष ईश्वर है उसकी जो है विशेषताए है क्या विशेषता है कि उस परमात्मा में सर्वज्ञ का बीज कारण सब कुछ जानने का जो कारण है सब कुछ जानने वाला बहुत कुछ जानने वाले के जो कारण ज्ञान है वह ज्ञान निरा किस है सबसे अधिक है तो ये उसकी विशेषता हो गई क्या हो गई ये विशेषता हो गई ये उसकी विशेषता हो, हो गई तो ये रूप में रहें तो दोनों तरफ तो तो तो आप विचार कीजिएगा तो मेरी जैसी संगति लगी मैंने अपने संगति के आपको बताया है और वेद व्याण तो के कोटी में है ही तो तथा और कितने व्यक्ति सर्वज्ञ का अर्थ सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ यहाँ पर सर्वज्ञता अर्थ को कहता है ऐसा ऐसी व्याख्या करते हैं सर्वज्ञ मने सर्वज्ञता सर्वज्ञ का मतलब क्या करते हैं जी सर्वज्ञता का बीज हाँ जी निस, सर्वज्ञ पहले जैसे मनुष्य और मनुष्यता है ना जी? हाँ जी मनुष्य और मनुष्यता तो मनुष्य और मनुष्यता में अंतर है कि नहीं हाँ जी मनुष्यता मनुष्य का गुण है परंतु तो उस गुण को गुण से अलग नहीं कर सकते ना जी की कर सकते हैं नहीं नहीं कर सकते उसको जैसे अग्नि का लपट अग्नि के लपट को अग्नि से अलग कर सकते हैं नहीं सूर्य के प्रकाश को सूर्य से अलग कर सकते हैं नहीं तो सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा क्या कहा कि सूर्य ज्योति है ज्योति ही सूर्य है ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा तो पहले कहा कि सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य सूर्य ही ज्योति है ज्योति ही सूर्य है आप सूर्य को ज्योति से अलग नहीं कर सकते ये नहीं कि जो सूर्य की ज्योति है ये तो विकल्प तो वृत्ति हो गई ना जी हां ऐसा व्यवहार लोक व्यवहार में चलता है कि किसका प्रकाश है सूर्य का प्रकाश है तो सूर्य व्यवहार में तो चलता तो लगता है कि प्रकाश अलग चीज है और सूर्य अलग चीज है व्यवहार में तो ऐसा लगता है जैसे लगता है कि देव की गऊ देवदत्त का कम्बल तो देवत अलग है कम्बल अलग है ऐसे ही लगता है कि सूर्य का प्रकाश प्रकाश अलग है सूर्य अलग है यदि सूर्य समाप्त हो जाए तो प्रकाश रहेगा यदि लपट ही समाप्त हो जाए तो अग्नि रहेगी अग्नि ही बुझ जाए तो लपट रहेगी तो अग्नि की लपट केवल व्यवहार मात्र के लिए है विकल्प वृत्ति वास्तव में अग्नि ही लपट है लपट ही अग्नि है ऐसे ही मनुष्य और मनुष्यता मनुष्य का मतलब यह हुआ कि मत्वा कर्मानी सी मनन पूर्वक जो भी व्यक्ति कार्य करता है वह मनुष्य है तो मनुष्य और मनुष्यता दोनों एक ही चीज है समझे समझ गया समझ गया मनुष्य और मनुष्यता दोनों एक ही चीज है परंतु व्यवहार के लिए मनुष्य और मनुष्यता को अलग मैंने एक चीज को दो रूप में कहना विकल्प है ये पीछे हमने आपको पढ़ाया हुआ है आँजी, आँजी। तो यदि मैं आपको कहूँ कि मनुष्यता को मनुष्य से अलग कर दीजिए कर सकते हैं मैं आपको कहूँ कि प्रकाश को सूर्य से अलग कर दीजिए कर, कर सकते हैं नहीं तो। नहीं कर सकते हैं मैं यदि आपको कहूँ कि पृथ्वी से गंध को अलग कर दीजिए अग्नि से रूप को अलग कर दीजिए कर सकते हैं नहीं कर सकते इस कारण नहीं कर सकते ना तो ऐसे ही सर्वज्ञ और सर्वज्ञता सर्वज्ञ और सर्वज्ञता तो सर्वज्ञ जो परमात्मा है और उसकी जो सर्वज्ञता है तो सर्वज्ञ से यहां पर सर्वज्ञता को लिया है गुण को बताया जा रहा है समझ गए जी तो सर्वज्ञता मैने सर्वज्ञ का होना तस्व भावस्तव तलो मैंने तल प्रत्यय भाव अर्थ में होता है होने अर्थ में भाव मने होना तो सर्वज्ञता का अर्थवा सर्वज्ञ का होना सब कुछ जानने वाले का होना तो सर्वज्ञ का होना सर्वज्ञता है तो सबका सब सर्व, सर्वज्ञ का होना का बीज क्या है ज्ञान है अब आगे की व्याख्या वही है जैसे पहले मैंने व्याख्या किया बस सर्वज्ञ के आधार पर सीधे मैंने व्याख्या की कि कि सर्वज्ञ मैंने सब कुछ जानने वाले के का बीज सब कुछ जानने वाले का बीज का मतलब हुआ कि वह अधिक से अधिक जो सर्वाधिक जानने वाले का बीज है ज्ञान और वह ज्ञान जिसमें सर्वाधिक है वह है ईश्वर वैसा मैंने व्याख्या किया था और यहां पर जो है सर्वज्ञ माने सर्वज्ञता और सर्वज्ञता का बीज जो है ज्ञान वह ज्ञान उस परमात्मा में निरतिशय है सबसे अधिक है अतिशय से रहित है बढ़ बढ़ती से रहित है ऐसा स्वामी सरस्वती जी की व्याख्या कर रहे हैं कि बढ़ती से रहित है अर्थात तो उसमें ये इतना यह है इसकी अपेक्षा अधिक है वह तो सर्वाधिक है वहाँ पर जैसे सदा ही मुक्त है सदा ही ईश्वर है ऐसे ही यहाँ पर वह सदा ही अधिक है सर्वाधिक है उससे अधिक है ही नहीं।, तो नहीं समझ गया हाँ जी हाँ तो आगे पढ़िए यदि पढ़िएता नागत प्रत्युत्पन्न प्रत्युतपन प्रत्यु, प्रत्येक समुचय हीजमे वर्धम क्षय सर्वज्ञ इदम् अतीता प्रत्युत प्रत्येक समुच्चयाहण अल्पम बहु इति सर्वज्ञ बीजम एत ही वर्धमान यतिशयम स सर्वज्ञ सर्वज्ञ सर्वज्य कौन है तो बोल रहे हैं कि देखिए यद एक ग्रहणम का सब विशेषण है किसका विशेषण है जी ग्रहणम का ग्रहनम। तो ग्रहणम माने ज्ञानम ग्रहणम का मतलब क्या है जी ज्ञानम हो गया बुद्धि से क्या ग्रहण करते हैं आपने आपने आंख से देखा तो आंख से क्या दिखा रूप रूप तो रूप को आपने मन ने चित ने जो है आंख के माध्यम से ग्रहण किया रूप का तो रूप का उसने क्या किया फिर बुद्धि में जाएगा है ना नित्त जो है इंद्रिय प्रणाली के द्वारा इंद्रियों के द्वारा हाँ जो रूप रस गंध इत्यादि जो है वस्तु जो है उनको जो ग्रहण किया तो इसका मतलब है कि चित्त जाना चित्त हाँ ने चित्त ने चित्त ने जाना, चितने, जाना।, चितने जाना। तो ग्रहण मतलब ज्ञान हुआ ना जी, जी. चित्त को ज्ञान हुआ ना जी चित्त ने ज्ञान किया तो ग्रहण करना ज्ञान करना दोनों है समझी जी हाँ जी तो यहां पर इदम ग्रहणम मतलब इदम ज्ञानम क्या कौन सा ज्ञान तो अतीत ग्रहणम अनागत ग्रहणम प्रत्युत्पन्न ग्रणम प्रत्येक ग्रणम समुच्च मैने प्रत्येक ग्रामम समुच्चय ग्रामम अतीन्द्रियणम ये सबको अलग अलग करेंगे तो समास है यहाँ पर मैने अतीत अनागत प्रत्युत्पन्न प्रत्येक समुच्चयच अतीन्द्रिय इति अतीता नागत प्रत्युत्पन्न प्रत्येक समुच्चया समुचित मैने और त्रहण ज्ञानम अतीता नागत प्रत्युत्पन्न प्रत्येक समुच्चयाद्रिय ग्रहण ऐसा मैने अतीत पदार्थ का ज्ञान अतीत मतलब क्या हुआ जी जो बीत गया हुआ है।, गया है तो अतीत का ज्ञान जो बीते हुए का ज्ञान जो बीता हुआ है पैस्ट है उस अतीत विषय का ज्ञान अनागत आगे जो आने वाला है उसका ज्ञान प्रत्युत्पन्न माने वर्तमान का ज्ञान प्रत्येकम प्रत्येक पदार्थ का ज्ञान या प्रत्येक मैंने अतीत अनागत और वर्तमान का ज्ञान और अति जो इंद्रियों से जो परे है जो इंद्रियों से जिसको नहीं जाना जा सकता उसका ज्ञान क्या अल्पम थोड़ा या बहु थोड़ा ज्ञान या बहुत ज्ञान तो क्योंकि थोड़ा ज्ञान होगा वही यदि ज्ञान करते करते करते करते बहुत अधिक ज्ञान वाला ज्ञान वाला बन जाएगा कि नहीं वह तो अल्पम ज्ञानम और बहु ज्ञानम माने बहु आ, आ, बहु ज्ञानम अल्पम ज्ञानम बहु ज्ञानम माने थोड़ा ज्ञान और बहुत ज्ञान ये जो है सर्वज्ञ बीजम ये सर्वज्ञता का बीज है क्योंकि तो सर्वज्ञता कोई भी व्यक्ति भी सर्वज्य बनना चाहता है अर्थात सर्वज्ञ माने अधिक से अधिक जानना चाहता है तो वो उसके लिए वह जो ज्ञान है उस ज्ञान को बढ़ाता जाएगा बढ़ाता सब कुछ जानने का जो बीज है वह अतीत अनागत वर्तमान प्रत्येक पदार्थ का ज्ञान या समुच्चय का ज्ञान मान समूह सामूहिक समूह रूप में पदार्थों का ज्ञान या इंद्रियों से परे जो चीज है उनका जो ज्ञान है अल्प बहु थोड़ा और बहुत अधिक उससे भी अधिक उससे अधिक तो ये जो ज्ञान है वही सर्वज्ञता का बीज है समझे जी सर्वज्ञ का बीज है वर्धमानम बर्थमा, और यही जो अल्प ज्ञान जो है या बहु जो ज्ञान है यही बढ़ता बढ़ता बढ़ता वर्धमानम बढ़ता बढ़ता बढ़ता यत्र निरतिशयम जहां पर निरतिशय हो जाता है जहां पर सर्वाधिक हो जाता है जहां पर वही बढ़ता बढ़ता ज्ञान जो है सर्वजता का बीज जो ज्ञान है बढ़ता बढ़ता अंतिम तो अंतिम सीमा चरम सीमा वाला हो जाता है जब वह ज्ञान सर्वाधिक ज्ञान हो जाता है जिसमें यत्र जहां जिसमें स सर्वज्ञ हाँ वा सर्वज्ञ है ईश्वर हंजे जी हाँ जी हाँ आगे बोलो तो इससे क्या पता चला कि भाई जहा पर अंतिम सीमा जो है मैंने जहां सर्वाधिक हो जाता है इसका मतलब है कि ज्ञान की अंतिम सीमा हो गई ना जी हाँ जी ज्ञान की अंतिम सीमा हुई ना इसी बात तो आगे का आगे कह रहे हैं अस्सी सर्वज्ञ सर्वज बीज से सातिशय परिमानी थी तो बोलते अस्थि काष्ठा प्राप्ति सर्वज्ञ बीज मोने सर्वज्ञ का जो बीज है सर्वज्ञ का बीज क्या ज्ञान तो सर्वज्ञ का जो बीज ज्ञान है सर्वज्ञता का जो बीज ज्ञान है उस ज्ञान की चरम सीमा है अस्ति मन है काष्ठा प्राप्ति मैंने चरम सीमा अंतिम सीमा जिसके बाद और आगे ज्ञान हो होता ही नहीं है तो सर्वज्ञ बीज सर्वज्ञता के बीज जो ज्ञान है ज्ञान की अंतिम सीमा है क्यों है क्योंकि तो सात स्वा अतिशय सहित होने के कारण अतिशय सहित के होने के कारण माने अतिशय माने वह अधिक तो अधिक मतलब क्या हुआ जी कम और अधिक अधिक किसी की अपेक्षा है, है ना जी तो जब ये कम है उसकी अपेक्षा से अधिक है ज्ञान इसके अपेक्षा से अधिक ज्ञान है इसके अपेक्षा से ये अधिक ज्ञान है इसकी अपेक्षा से ये अधिक ज्ञान ही ऐसे करते करते करते अंतिम सीमा पर जाएगी कि नहीं जाएगी हा जी सात सहय मैने अतिशय के होने से मैंने कम और अधिक के होने से भाव ये हुआ सात का लिटरल मीनिंग तो हुआ की अतिशय सहित होने अतिशय के साथ होने के कारण होने के कारण माने अक्षर अधिक होने के कारण अधिक हुआ माने कम भी हो गया परंतु भाव यह हुआ कि कम और अधिक होने के कारण सर्वज्ञता का बीज ज्ञान जो है, उसकी चरम सीमा होती है क्योंकि सर्वज्ञता ज्ञान की चरम सीमा होती है अंतिम सीमा होती है क्यों कैसे होते परिमाण जैसे परिमाण भैसे परिमाण एक छोटा परमाणु है ना जी छोटा परमाणु की अपेक्षा से उसका जो परिमाण है उसका जो परिमाण समझते हैं ना जी हाँ जी उसका जो नाप तोल या जितना बड़ा है उसकी अपेक्षा से वैलुक और बड़ा होगा उससे अपेक्षा से त्रैणु तीन अनु वाला और अधिक बड़ा होगा उसकी अपेक्षा से और भी कोई बड़ा है उसकी अपेक्षा से और बड़ा है ऐसे बड़ा बड़ा होते हुए हो उसकी अपेक्षा से पृथ्वी बड़ी है पृथ्वी की अपेक्षा से आ, क्या बोलते हैं सूर्य बड़ा है सूर्य की अपेक्षा से आकाश बड़ा है तो ये आकाश की अपेक्षा से को, और कोई बड़ा है क्या नहीं आकाश सबसे बड़ा है तो अंतिम सीमा हो गई ना परिमाण की परमाणु सबसे सूक्ष्म हो गया या यात्र सबसे सूक्ष्म हो गया वह जो उसका जो परिमाण है और उसकी अपेक्षा से बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते आकाश तक आ गए ना आकाश का परिमाण सबसे अंतिम सीमा हो गई ना हाँ जी तो जैसे ये परिमाण की जैसे ये अनुपरमाणु से लेकर के आकाश तक का परिमाण होता है इसका परिमाण की अंतिम सीमा है ऐसे ही कम ज्ञान है उसके बाद उससे थोड़ा ज्यादा ज्ञान है उसके प्रख्यात उससे ज्यादा ज्ञान है उसके प्रख्यात उससे ज्यादा ज्ञान है ऐसे जान करते करते करते करते उसकी भी अंतिम सीमा होगी कि नहीं होगी वही कर कि जैसे परिमाण की अंतिम सीमा होती है अंतिम सीमा आकाश पे जाकर के टिकती है ऐसे ही सर्वज्ञता का जो बीज है ज्ञान उसकी अंतिम सीमा होती है वह कहां पर पे जाकर के टिकती है ईश्वर में जाकर जाकर के टिकती है। मैंने ईश्वर में ज्ञान की पराकाष्ठा है ज्ञान की काष्ठा प्राप्ति है ज्ञान की अंतिम सीमा समझे जी समझ गया आगे पढ़िए प्राप्ति ज्ञान ने उसी की व्याख्या कर दिया कि यत्र का, की है इसलिए परमात्मा सरवज्ञ है अच्छा यहां अटपटा सा नहीं लग रहा है न मुझे तो नहीं लगा क्यूँकी अच्छा अभी अटपटा लगेगा अभी अटपटा लगेगा अच्छा बताओ परमात्मा अनंत है या शांत है अनंत है जी तो उसका ज्ञान अनंत होगा कि शांत होगा अनंत है उसकी सीमा है, अन... तो, थी सीमा थी, तो, सीमा है तो तो, तो तुछाना तुछाना है। हाँ सीमा नहीं है वो जी अनंत रहा का नहीं मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं कि मगर मेरे विचार में तो जिस तरह प्रयोग किया कि उसकी सीमा का अंत भी नहीं है जी अंतिम सीमा का भी कोई अंत है ही नहीं जी नहीं तो महर्षि कर रहे हैं कि भाई ज्ञान की अंतिम सीमा तो है और उसमें परिमाण बत बताया बगर... तो ऐसे की, चरम सीमा है ना, तो में ज्यान की ज्यान, मने अर्थात कहने का अभिप्राय है की ईश्वर में ज्ञान की चरम सीमा है तो अंतिम सीमा हो गया ना तो फिर अनंत परमात्मा कैसे रहा नहीं वो मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट कर दिया उसमें अपने आप से कि सब एक सब तरफ तो कहा कि उसमें अंतिम सीमा है एक तरफ कहा कि उसमें अंतता है तो दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते एक रूप में प्रश्न समझ जाए हाँ जी अब उत्तर सुनिए अच्छा अब उत्तर ये है कि देखिए, परमात्मा ज्ञान की जो अंतिम सीमा है आप जैसे मान लीजिए आप है आप है आप कितने ज्ञानी हैं आपको खुद को पता है कि नहीं हाँ जी मुझे नहीं पता है मैं कितना ज्ञानी हूं मुझे पता है आपको नहीं पता है तो यदि मान लीजिए कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं तो किसी की दूसरे की अपेक्षा से मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ जी हाँ जी तो दूसरी की अपेक्षा से हम मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं परंतु तो खुद की अपेक्षा से मैं मेरा ज्ञान की सीमा है कि नहीं हाँ जी तो ऐसे ही परमात्मा जो सर्वज्ञ है वह उसकी जो अंतिम पराकाष्ठा है वह खुद की अपेक्षा से है ना जी खुद वो जानता है कि नहीं कि मैं ज्ञानी हूँ हाँ जी एक रूप हाँ जी एक रूप में तो जानता है क्योंकि मगर उसको यदि नहीं जानेगा सर्वज कैसे हुआ जी यदि वो खुद के ईश्वर जो है खुद के ज्ञान को न जाने की मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूं वह मैं ज्ञानी हूं ये यदि उसको खुद पता नहीं हो तो फिर सर्वज्ञ नहीं होगा ना फिर हाँ जी मैं समझा तो क्या तो इसका मतलब कि ईश्वर खुद की अपेक्षा से खुद में वह उनकी ज्ञान की पराकाष्ठा है परंतु हमारी अपेक्षा से अनंत है नहीं समझे नहीं समझ गया समझ गया हाँ तो ईश्वर अनंत है अनंत है मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है उसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। मतलब हमारे दृष्टि में परमात्मा के अंदर तो ज्ञान की सीमा है खुद वो जानते हैं कि वे कितना ज्ञानी हुआ तो उस रूप में वह अनंत है दूसरा अनंतकर्ता विनाशी भी है तो ठा प्राप्ति ज्ञान सर्वज्ञ जहां पर ज्ञान की अंतिम सीमा है जहां पर ज्ञान की काष्ठा प्राप्ति है वह है सरवज्ञ वह है ईश्वर समझे जी समझ समझिए आगे पढ़िए पुरुष विशेष तो आपने कह दिया पर उन्हें सौतपुर में बताया था सौतःपुर वह जो सर्वज्ञ है पुरुष विशेष है कहा था ना जी वह जो सर्वज्ञ है जहां पर ज्ञान की अंतिम सीमा है वहां पुरुष विशेष है सामान्य व्यक्ति के लिए सामान्य व्यक्ति में कोई ज्यादा जान लिया या कोई योगी है तो वो पुरुष विशेष यहां पर नहीं कहा गया है हाँ जी समझे समझ गया हाँ जी अब आगे सामान्य मात्रोपन सहारे संहारे हाँ जी बोलिए क्या मनुमानम कृतोपक्ष समर्थम इति समर्थ समर्थमिति ये ये जो पीछे पीछे हमने जो परमात्मा सर्वज्ञ है इसमें हमने किस प्रमाण का सहारा लिया अनुमान प्रमाण का हाँ जी किस सहारा लिया था जी अनुमान का अच्छा कि, कि, किस प्रमाण का सहारा हमने अनुमान, अनुमान का तो अनुमान में हमने सारा लिया ना कि भाई जैसे परिमाण होता है एक अणु का परिमाण होता है फिर उससे थोड़ा उसकी अपेक्षा से बड़ा जो है उसकी अपेक्षा त्रनुक का हुआ उसकी अपेक्षा से और भी जैसे बड़ा मोटा हुआ फिर पृथ्वी का हुआ सूर्य का हुआ या जो भी जैसे जैसे बड़ा है वो और आकाश का परिमाण सबसे बड़ा है तो ये जो हमने अनुमान प्रमाण से जाना तो अनुमान के द्वारा कि जिस किसी को भी जाना जाता है तो सामान्य ही जाना जाता है ना जी विशेष तो जाना नहीं जाता हमने परमात्मा को जो जाना की वह सर्वज्ञ है अब वह किस क्या क्या विषय उसका है क्या क्या है कि ये सब हमने नहीं जाना ना जी हाँ जी तो ये जो सामान्य का ज्ञान होता है अनुमान में तो ये तो बोल रहे वही करें कि सामान्य मात्रोपसंहारे च मने सामान्य मात्र का अनुमान जो होता है अनुमान होता है सामान्य मात्र का उपसंहार में अनुमानम कृतोपक्ष भवती ऐसा हुआ बोलते हैं कि सामान्य मात्र के उपसंहार में सामान्य मात्र के जो उपसंहार समझते हैं कि नहीं जी हाँ जी मतलब जो के हाँ जी उपसहार मतलब समाप्ति हो गया अब समाप्त करने वाले है तो जो सामान्य मात्र जो सामान्य मात्र जो सामान्य जो ज्ञान है सामान्य मात्र के उपसंहार में ज्ञान में या समाप्ति में अनुमान के तो अनुमान <ंग i> नष्ट हो जाता है अनुमान की समाप्ति हो जाती है अनुमान वहां पर शिथिल पर मैंने सामान्य ज्ञान कराने पर कराने के बाद जो है मैंने सामान्य मात्र का उपसंहार करने पर अनुमान जो है कृतोक्षय हो जाता है, सामान्य मात्र का वह उपसंहार का मतलब यहां पर यह समझ लीजिए कि ज्ञान कराना ज्ञान करा करके अनुमान जो है वहां नष्ट हो जाता है मैंने वहां पर क्षय हो जाता है आपने धुआं को देखा तो धुआं को देख करके आपने अग्नि का ज्ञान कर लिया तो सामान्य ज्ञान किया ना जी हाँ जी अब सामान्य ज्ञान करने के बाद जो है बस वो समाप्ति हो गई वह जो है अनुमान क्षय हो गया अनुमान क्षय हो गया अब वहां दौड़ के जाएंगे तो दिखेगा तो प्रत्यक्ष दिखेगा हाँ जी है नी तो ये करें कि सामान्य मात्रोपारे माने सामान्य जो मात्र है सामान्य जो ज्ञान मात्र है उस सामान्य ज्ञान मात्र को प्रस्तुत करके यहाँ पर उपसंगार का अर्थ प्रस्तुत भी करेंगे क्योंकि जैसे हम व्याख्यान देते हैं और अंतिम उपसंगार करते हैं तो क्या करते हैं हम कि पूरे व्याख्यान के सारांश को सामने प्रस्तुत कर देते हैं करते हैं गिरी जी हाँ जी तो उपसंहार का अर्थ प्रस्तुत करना भी अर्थ हो सकता है उपसंहार बने प्रस्तुत तो यहां पर यह है कि सामान्य मात्र सामान्य ज्ञान मात्र को उपसंहार करने पर प्रस्तुत करने पर क्या है कृतोपक्षय अनुमानम अनुमान प्रमाण जो है कृतोपक्षय हो जाता है बने जी उपक्ष किया कृता या कृतम उपक्षयम यस्य यस्य उपक्षयम कृतम जिसका जो उपक्षय है किया हुआ है अर्थात जिस अनुमान का उपक्षय किया हुआ है किया गया हुआ है अर्थात निवृत्त एहसास कर सकते हैं तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान मात्र के उपसंहार करने पर अर्थात उपसंहार होने पर अर्थात उसके प्रस्तुत करने पर उसको प्रस्तुत करके अनुमान क्या हो जाता है वह निवृत्त हो जाता है समझ गए जी नौ विशेष प्रतिपत्तों समर्थम वह विशेष के ज्ञान करने में अनुमान समर्थ नहीं होता है तो इसीलिए अनुमान प्रमाण के द्वारा परमात्मा को जो जान रहे हैं कि वह सर्वज्ञ है इत्यादि इत्यादि जो कुछ भी अनुमान के सृष्टि बना हुआ है इसीलिए इसको बनाने वाला कोई है ऐसा करके कार्य को देखकर के कारण का जो ज्ञान कर रहे हैं कर्ता का जो ज्ञान कर रहे हैं अनुमान इत्यादि के द्वारा ये तो सामान्य ही ज्ञान है समझे जी इसके माध्यम से ईश्वर के विशेष ज्ञान नहीं हो सकता ईश्वर के स्वरूप का विशेष ज्ञान नहीं हो सकता ईश्वर के विशेष स्वरूप का ज्ञान करना हो तो या तो प्रत्यक्ष योग इत्यादि के माध्यम से समाधि प्राप्त कीजिए और उससे हम ज्ञान करेंगे और साथ साथ दूसरा साधन है शास्त्र वेद वेद के माध्यम से हम ईश्वर को जानेंगे ईश्वर तो का क्या स्वरूप है समझे हाँ जी समझ गया विशेष रूप नहीं समझ आया कैसे बोलते सामान्य मात्र संघारे चक्र तो अनुमानम न विशेष प्रतिपत्ति समर्थ समिति मैंने सामान्य ज्ञान मात्र के उपसंहार में निवृत्त हुआ उपक्ष निवृत्त हुआ अनुमान विशेष के प्रतिपत्ति में समर्थ नहीं होता है वह सामान्य मात्र को ज्ञान करा करके अनुमान निवृत्त हो जाता है वह अपना काम पूरा कर दिया अनुमान प्रमाण अब वो निवृत्त हो गया अब निवृत्त जो हो गया तो वह अनुमान विशेष का ज्ञान नहीं कराएगा विशेष के ज्ञान कराने में समर्थ नहीं है नहीं है विशेष के लिए प्रत्यक्ष करना पड़ेगा और प्रत्यक्ष करना पड़ेगा शब्द प्रमाण ले कर आगे करें वही बात को कि मैं इसको आगमत पर बोलते है तस् मैने उस ईश्वर जो है उस ईश्वर की यदि आपको उस ईश्वर के विशेष ज्ञान करना हो विशेष प्रतिपत्ति करना हो तो ईश्वर के संज्ञा आदि विशेष प्रतिपत्ति संज्ञा माने ईश्वर के जो नाम जैसे यहाँ पर सर्वज्ञ है ईश्वर है ऐसे ही आपको न्यायकारी दयालु पर्यगत शुक्रम अकायम इत्यादि जो संज्ञा है परमात्मा के जो विभिन्न नाम है शिव है कुबेर है लक्ष्मी है सरस्वती है इत्यादि जो कुछ भी है परमात्मा के नाम तो उस ईश्वर के संज्ञा इत्यादि विशेष के ज्ञान आगम से इसको अनुवेशन करना चाहिए आगम प्रमाण से वेद प्रमाण से ईश्वर के स्वरूप को हमें जानने का माने उनके नाम इत्यादि का ज्ञान करना चाहिए समझे आगे फिर कि देखो परमात्मा आत्माग्रहे भूतानुग्रह प्रयोजनम बोल रहे हैं कि भाई ये परमात्मा जो है ईश्वर जो है ईश्वर का जो सृष्टि को जो बनाया ईश्वर ने जो वेद का ज्ञान दिया ईश्वर ने जो आगम प्रमाण का ज्ञान दिया वो क्यों दिया उसमें उनका क्या स्वार्थ है तो बोल रहे हैं कि ईश्वर का आत्मानुग्रह का अभाव है ईश्वर का खुद का स्वार्थ नहीं है ईश्वर में खुद का स्वार्थ का अभाव है अनुग्रह कहते हैं स्वार्थ को कह देंगे अनुग्रह कह देंगे कृपा को कहते हैं कृपा को कह देंगे अनुग्रह हित को कहेंगे तो परमात्मा ने वेद का जो ज्ञान दिया है आगम का जो ज्ञान दिया है जिससे हम ईश्वर के विशेष स्वरूप को जानते हैं या पदार्थ के और भी अन्य पदार्थ के स्वरूप को जानते हैं तो ईश्वर ने जो ज्ञान दिया है वेद का तो उस वेद जो इस ईश्वर का स्वयं के हित का अभाव है स्वयं का उससे उसका कोई हित नहीं है कोई उसका स्वार्थ नहीं है अभाव होने पर भी भूतानुग्रह प्रयोजनम ये वेद का जो ज्ञान है भूतों के ऊपर अनुग्रह है भूतों के ऊपर परमात्मा की कृपा है प्राणी हम लोग जो भूत हैं हम लोग जो प्राणी हैं मनुष्य हैं इनके ऊपर परमात्मा की कृपा है इन क्या बोलते हैं कि उस परमात्मा मन भूतों के काहित प्रयोजन है परमात्मा का आगम प्रमाण को देने में संजय जी करें ज्ञान कल्प महा, कल्प प्रलय प्रलय महा इति क्या उनके क्या उनका प्रयोजन है दुनिया के लिए तो बोलते हैं ज्ञान और धर्म ज्ञान मान नॉलेज पदार्थों का ईश्वर से लेकर के मैंने प्रकृति से लेकर के परमेश्वर पर्यंत जो पदार्थ है उसका ज्ञान और धर्म कर्तव्य कर्तव्य क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमें समाज से कैसे व्यवहार करना है हमें पशुओं से हमें हमें हाँ, तो, हाँ. मुझे पशुओं से मुझे पशुओं से कैसे व्यवहार करना है मुझे पशुओं से कैसे व्यवहार करना है प्राणियों से कैसे व्यवहार करना है तो ज्ञान और ज्ञान और धर्मोपदेश ज्ञान और धर्म का जो उपदेश है कर्तव्य कर्तव्य का जो उपदेश है इसके द्वारा कल्प प्रलय मन प्रलय दो तरीके का हुआ एक तो महाप्रलय हो जाता है जिसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है और कल्प प्रलय कहते हैं खंड प्रलय को छोटे प्रलय को छोटा प्रलय का मतलब हुआ कि कभी वायु का प्रलय हो जाता है जैसे मान लीजिए कि अग्नि पृथ्वी जलग्नि वायु आकाश है तो पृथ्वी जलग्नि वायु आकाश में कभी पृथ्वी की प्रलय हुआ कभी जो है वायु का प्रलय हुआ कभी अग्नि का प्रलय हुआ कभी इस तरीके के तो पृथ्वी जल का प्रलय हुआ तो ये खंडकण खंड जहां से प्रलय हो होता है जहां से वह समाप्त हुआ वहां से फिर सृष्टि पर पुनः शुरू करता है ये चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष के बीच में जो जल प्लब होता है तो वह जहां से वह समाप्त हुआ प्रलय हुआ उससे फिर सृष्टि शुरू होता है तो यहां पर कल्प प्रलय मैने खंड प्रलय जैसे मान लीजिए कि मंगल ग्रह इत्यादि पर वायु का प्रलय है है ना जी जी। वृक्ष इत्यादि का प्रलय है तो कल्प प्रलय और महाप्रलयों के बाद संसारी व्यक्तियों को पुनः मैं उद्धार करूंगा संसा, संसारी न पुरुषांश संसारी जो पुरुष है उसका मैं उद्धार करूंगा ये उनका प्रयोजन है ये उनके ऊपर ज्ञान और धर्म के उपदेश के द्वारा इसलिए वह प्रलय महाप्रलय के बाद और कल्प खंड प्रलय के बाद वेद का उपदेश देते हैं माने वेद का ज्ञान देते हैं, महाप्रलय के बाद तो अग्निवार संज्ञा के अंदर तो देते ही देते हैं और खंड प्रलय में भी जो कुछ व्यक्ति बचा हुआ रहता है उसके हृदय में वह परंपरा से जो आ रहा होता है उसका वो करते हैं तो ऐसा हुआ तथा चोकम उसमें अपनी बात के प्रमाण में यहां पर मषि कर आदि विद्वान निर्माण चित्तम अधिष्ठाय, कारुण्यात, भगवान परमर्षि यानाय या तंत्री किसी का यह कारण कि जैसे कहा भी गया कि जो आदि विद्वान मान सबसे प्रथम विद्वान परमात्मा है वह क्या है भगवान है वह परमर्षि है ऋषियों का ऋषि है वह परमर्षि भगवान आदि विद्वान जो है निर्माण चित्तम अधिस्टाया मैंने निर्माण चितम मैं चित्त को बना करके क्योंकि चित्त में ही तो जान रहता है ना जी चित्त में ही ये जो युवा था तो चितम निर्माया तो निर्माण चित्तम अधिष्ठाया मे मनुष्य के चित्रों को बना करके निर्माण करके उस निर्माण चित्त का आश्रय लेकर के कर्म दया से जो है जो असुर जो है असुर माने मनुष्य जो अशुओं में प्राण असु माने प्राण प्राण में रमन करने वाले जो व्यक्ति है सांसारी जो व्यक्ति है जानने की इच्छा करने वाले व्यक्ति को तंत्रम प्रोवाच या तंत्र जो है वेद को दिया वेद ज्ञान को दिया और चित्त निर्माण निर्माण चित्तम का दूसरा अर्थ है कि ये एक जो अर्थ में बताया कि बने मनुष्य का जो है चित्त का निर्माण करके और दूसरा अर्थ है कि परमात्मा स्वयं जैसे बोल रहे हैं भाई इस कार्य में, तो तो का मतलब में, में मन बना लो तुम तो मन बना लो मैंने संकल्प तो यहां पर निर्माण चित्तम का मतलब हुआ कि संकल्प का आश्रय करके परमात्मा ने आदि विद्वान परमात्मा ने संकल्प का आश्रय किया और दया की भावना से वह परम पिता परमेश्वर भगवान जो परमर्षि है विश्व का परमात्मा है मनुष्य जानने की इच्छा करने वाले मनुष्य के लिए तंत्रों को तंत्र को अर्थात वेद का ज्ञान दिया तो इसमें है तो कहने का अभिप्राय है कि ये परमात्मा ये जो परमात्मा है ये परमात्मा आगम प्रमाण हम सबके उपकार के लिए दिया है और उसी से हम परमात्मा के विशेष स्वरूप को जानेंगे और फिर के माध्यम से जानेंगे तो ये दूसरा इसमें बताया कि परमात्मा के स्वरूप का, का वर्णन किया समझे हां जी अब इसमें विचार का, का, का मतलब का दूसरा शब्द हो जाता है इसका हाँ संकल्प ठीक है वही जी जी जी मंत्र पाठ करें हाँ जी ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय दूर्णस्वर्णमादायशिष्य ओम शांति शांति शांति नमस्ते बहुत बहुत आपका धन्यवाद तो अगले बुधवार